बाल चौपाल सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और हेलो बच्चों यह है सहकार रेडियो और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बाल चौपाल जिसे लेकर आया हूँ मैं यानी आपका साथी कौशल बाल चौपाल की ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में जिसमें हम सुन रहे हैं महान आविष्कारों के बारे में इसकी पिछली दो श्रृंखलाएं आपने सुनी आज इसकी तीसरी कड़ी ये लेख हमने ई पुस्तकालय से लिया है इसे लिखा है रिचर्ड रूवुड ने और चित्र बनाए हैं रॉबर्ट आइटन ने पिछली श्रृंखला में आपने सुना था कि विद्युत डायनेमो का आविष्कार किया गया लेकिन तब तक बिजली की रोशनी देने वाला कोई उपकरण नहीं था आज इस श्रृंखला को हम शुरू करेंगे बिजली के बल्ब से या उस इलेक्ट्रिसिटी से जो आज हमारे घरों तक पहुंची है विद्युत प्रकाश माइकल फेराडे ने यांत्रिक तरीकों से बिजली बनाने की खोज की और उन्होंने और अन्य वैज्ञानिकों ने डायनेमो विकसित किया जो मशीनों को चलाने के लिए विद्युत प्रवाह प्रदान करता था लेकिन उसके 50 साल बाद तक भी बिजली का उपयोग प्रकाश के लिए नहीं किया गया था दो लोगों ने एक ही समय में प्रकाश के लिए बिजली का उपयोग करने की खोज की उनमें एक अंग्रेज थे और दूसरे अमरीकी थे अंग्रेज सर जोसफ स्वान थे जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और रसायन वैज्ञानिक थे जिन्होंने समाधान खोजने से पहले बीस साल तक समस्या का अध्ययन किया अमरीकी प्रसिद्ध आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन थे जिन्होंने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए स्वान और एडिसन दोनों ने अलग अलग तरीकों से खोज की कि यदि बिजली की धारा को कार्बन के महीन धागे या फिलामेंट से गुजारा जाए तो वो धागा गर्म होकर सफेदी से चमकेगा और एक तेज रोशनी देगा कार्बन के धागे को एक कांच के बल्ब में बंद कर दिया गया जिसमे से हवा निकाल दी गई जिससे उसमें एक वैक्यूम बन गया हवा निकालने या वैक्यूम बनाने का कारण यह था कि अगर हवा बिजली के बल्ब में रह जाएगी तो कार्बन का पूर्ण दहन हो जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में और फिर वो प्रकाश नहीं दे पाएगा बाद के वर्षों में फिलामेंट के लिए एक बेहतर सामग्री की खोज की गई और निर्माताओं ने ये पता लगाया कि बिजली के बल्ब कैसे जल्दी और सस्ते में बनाए जाते हैं बिजली की आपूर्ति के लिए कस्बों में पावर स्टेशन बनाए गए जहाँ से मशीनें लगभग हर घर में तारों द्वारा करेंट भेजती थी एक स्विच को दबाने से आपके आसपास प्रकाश ऊष्मा या शक्ति बिजली के द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है टेलीफोन बिजली के उपयोग द्वारा तारों के जरिए संदेश भेजे गए रिसीवर विभिन्न तरीकों से उन अक्षरों या शब्दों को पढ़ सकता था उन संदेशों को लंबी दूरी तक भेज सकता था जब समुद्र के नीचे केबल बिछाई जाती थी तो हजारों मील दूर रहने वाले व्यक्ति को संदेश भेजे जा सकते थे पुराने तरीकों में जब घुड़सवार मेल कोच ट्रेन या जहाज द्वारा पत्र भेजे जाते थे उन पर यह एक अद्भुत सुधार था फिर भी एक बेहतर खोज का इंतजार था और वो थी टेलीफोन टेलीफोन के आविष्कारक एक स्कॉट्स मैन थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। उनकी शिक्षा एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में हुई जब वो युवा थे तब वो कनाडा गए और फिर अमेरिका गए उन्होंने बोलने के लिए एक उपकरण बनाने की समस्या को हल करने के लिए काम किया जिसके द्वारा दो लोग तार से जुड़ी दूरी पर एक दूसरे से बातचीत कर सकते थे उन्होंने जो पहली ध्वनि भेजी वो एक घड़ी की स्प्रिंग की जोरदार आवाज थी साल अठारह में उन्होंने पास के कमरे में अपने सहायक से बात करने का रोमांच लिया इस प्रकार टेलीफोन का आविष्कार हुआ बेल से पहले अन्य लोगों ने भी आविष्कार पर काम किया था लेकिन उनका पहला कुशल टेलीफोन था यानी एलेक्सेंडर बेल का उन्होंने जल्दी से इसमें सुधार किया और धीरे धीरे करके लोगों ने इस को अपनाया और फिर टेलीफोन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया हो सकता है कि ये जो आर्टिकल है ये आप अपने मोबाइल फोनों पर सुन रहे हो टेलीफोन अपने आप में एक क्रांति थी लेकिन उससे बड़ी संचार क्रांति थी मोबाइल फोन जिसे आदमी जेब में लेकर के घूम सकता था वायरलेस टेलीग्राफी मैक्सवेल एक एक थे। थे उन्होंने वायरलेस को संभव बनाया। गणितज्ञ और कि स का शाब्दिक अर्थ ही हुआ बिना तार के उन्होंने सिद्ध किया कि बेतार संचार संचारायरलेस संभव होना चाहिए अगला कदम पच्चीस साल बाद एक जर्मन हेनरी हर्ड्स ने उठाया उसने अपने प्रयोगों से साबित किया कि मैक्सवेल का सिद्धांत सही था अन्य वैज्ञानिकों ने भी इस समस्या पर काम किया और साल 1896 में 22 वर्षीय इतालवी गुगलो मार्कोनी ने वायरलेस द्वारा सिग्नल भेजने का तरीका खोजा ऐसा समझ लो कि उस जमाने के मोबाइल फोन थे जिन्हें जेब में लेकर तो नहीं घूमा जा सकता था लेकिन बिना तार के संदेश एक जगह से दूसरी जगह लिखित में भेजे जा सकते थे उन्होंने कई प्रयोग किए और 1901 में वे अटलांटिक के पार अमेरिका तक सिग्नल भेजने में सफल रहे ये अद्भुत आविष्कार जल्दी सपनाया गया खासकर समुद्र में जब पानी के जहाज संदेश भेज सकते थे और प्राप्त कर सकते थे आपात स्थिति में संकट संदेश भेजे जाते थे एस ओ एस अगली समस्या वायरलेस द्वारा मानव आवाज को प्रसारित करने की थी दुनिया भर में चतुर लोगों ने अनगिनत प्रयोग किए और धीरे धीरे समस्याएं हल होती गई आविष्कार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वायरलेस वाल था ट्रांसमीटर और रिसीवर में सुधार किया गया और फिर मानव आवाज संगीत और किसी भी ध्वनि का प्रसारित करना संभव हुआ फिर वायरलेस टेलीफोनी जिसे अब हम रेडियो कहते हैं उसका आविष्कार हुआ साइकिल अजीब सा लगता है सोच करके कि इंसान ने फोन बना लिया पर साइकिल नहीं बनाई थी तब तक, तक साल अठारह में पेरिस की एक प्रदर्शनी में हॉबी हार्स को दिखाया गया तब साइकिल को पहली बार परिवहन के साधन के रूप में जाना गया वो एक लकड़ी का फ्रेम था जिसमें दो लकड़ी के पहिए लगे थे और पैडल नहीं थे और सवार को अपने आप को खुद धक्का देना होता था अठारह में पहली वास्तविक साइकिल अस्तित्व में आई एक स्कॉटिश लोहार ने अपने शौकीन घोड़े में पैडल फिट किए उसने कई वर्षो तक उसे चलाया और एक बार उग्र सवारी के लिए उस पर मुकदमा भी लगा अगला महत्वपूर्ण विकास फ्रांसीसी वेलोसिपिट था उसमें आगे का पहिया पीछे के पहिये से थोड़ा बड़ा था जिसमें फ्रंट हब पर पैडल थे उसे चलाना बहुत सहज नहीं हो सकता था क्योंकि उसका नाम ही बोन शेकर था हड्डियों को हिलाने वाला लेकिन वो बहुत लोकप्रिय हुई खासकर ब्रिटेन में बोन शेकर के बाद पेनी फार्थिंग आई उसका ये नाम इसलिए पड़ा क्यूँकी उसका सामने का पहिया पिछले की तुलना में बहुत बड़ा था उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी की लकड़ी के बजाय उसमें स्टील के पहियों और ठोस रबर के टायरों का उपयोग हुआ था आधुनिक साइकिल की शुरुआत सेफ्टी साइकिल से होती है जिसमें अब पैडल और चेन होती थी इस प्रकार की पहली साइकिल फ्रांस में बनाई गई लेकिन सबसे अच्छा प्रारंभिक मॉडल लॉसन ने साल अठारह में बनाया जब सुरक्षा साइकिल में हवा के टायर बॉल बियरिंग फ्री व्हील और बेहतर ब्रेक लगे तो ये वो आधुनिक साइकिल बन गई जिसकी आज हम सवारी करते हैं फ्रांस में साइकिलिंग की एक बड़ी मशहूर प्रतियोगिता आज भी होती है हवा वाले टायर पुराने दिनों में जब लकड़ी के पहिए में लोहे का रिम फिट होता था तो उसे देखने में बच्चों को बड़ा मजा आता था रिम को पहिए से कुछ छोटा बनाया जाता था और फिर उसे लाल गर्म किया जाता था ताकि उसका विस्तार हो सके फिर उसे पहिए के ऊपर रखकर लाल गर्म होने पर उस पर हथौड़े से वार किया जाता था और फिर उस पर पानी फेंका जाता था फिर बहुत तेज आवाज और भाप के साथ लोहे का रिम अपने उचित आकार में सिकड़ कर से पहिए में फिट हो जाता था बेसिकली पहिया जो होता था वो लकड़ी का होता था और उसकी बाहर की रिंग जो होती थी वो लोहे की होती थी उस लोहे की रिंग को गर्म करके लकड़ी के पहिए पे चढ़ाया जाता था और फिर तेजी से ठंडा किया जाता था ताकि वो सिकुड़कर लकड़ी के पहिए को पकड़ ले तो मैं से जो लोग गांवों में रहते हैं उन्होंने बैलगाड़ी के पहिए शायद लकड़ी वाले देखे होंगे वो ऐसे ही बनते थे अठारह तक महंगी गाड़ियों और ठोस रबर के टायर वाली साइकिल को छोड़कर सभी पहियों में लोहे के रिम ही होते थे और जब जॉन डनलप नाम के एक बेलफास्ट फास्ट पशु चिकित्सक के दिमाग में एक विचार आया वो अपनी कुत्ता गाड़ी में बैठकर किसानों से मिलने के लिए जाया करते थे तब लोहे के रिम्स बहुत शोर करते थे और उबड़ खाबड़ रास्तों आरोप बहुत ही असहज होते थे क्या हवा ऐसी भरे रबर ट्यूबों के टायर बनाना संभव होगा डंडलप ने सोचा डंडलप ने एक लकड़ी की डिस्क बनाई और उस पर कीलों से एक रबर की ट्यूब लगाई और फिर उसमें हवा भर दी और उसे लिनन की एक पट्टी से ढक दिया वो उसे अपने पिछवाड़े में ले गया और उसने अपने बेटे की साइकिल का आगे का पहिया हटा दिया पहले उसने तिपहिया साइकिल का पहिया पूरे वार्ड में घुमाया वो थोड़ा आगे बढ़ा और फिर रुक गिर गया फिर डंडलप ने अपने पहिए को नए टायर के साथ घुमाया नया पहिया सीधा यार्ड के पाल चला गया और दीवार से टकरा गया यही वो सबूत था जो चाहता था। अगले साल उसने न्यू टायर बनाने की एक कंपनी खोल ली इंटरनल कम्बशन इंजन और मोटर कार। दुनिया की पहली मोटर कार साल अठारह में ऑस्ट्रिया के एक नागरिक सिक मार्कस ने बनाई उसमें इंटरनल कम्बशन इंजन का इस्तेमाल किया इंटरनल कम्बशन इंजन मतलब जिसमें इंजन के अंदर एक छोटा सा विस्फोट होता है जिसकी वजह से पिस्टन आगे पीछे घूमने लगता है और इंजन स्टार्ट हो जाता है ये काम स्पार्क इंजनों का प्रयोग किया जाता है, है। कम्बशन इंजनों के आने के बाद ऑटोमोबाइल्स की दुनिया ही बदल गई कारो को बेचने का काम एक जर्मन कार्ल बेन्स ने किया उन्हें मोटरकार के पिता के रूप में पहचाना जाता है बेंज ने साल पचासी में बिक्री के लिए मोटर कारों का निर्माण किया और एक अन्य जर्मन गॉटलिब डेम्लर के साथ मिलकर वे मोटर उद्योग के अग्रणी बन गए कई देशों के इंजीनियरों ने इंजन और मोटर कारों को डिजाइन किया सबसे पहली मोटर मोटरकारें घोड़ा गाड़ियों की तरह बनाई गई थी और एक प्रारंभिक ब्रिटिश कंपनी का नाम ही द ग्रेट हॉर्सलेस कैरिज कंपनी था वे फर्श बोर्डो के नीचे बड़े पहियो और इंजन के साथ कैरिज की तरह दिखते थे सभी आकार की मोटर कारों का निर्माण किया गया और उनमें तेजी से सुधार भी हुआ सबसे प्रसिद्ध कार एक ब्रिटिश गाड़ी थी 1906 में एक प्रसिद्ध खिलाड़ी माननी चार्ल्स रोल्स ने हेनरी रॉयस एक इंजीनियर के साथ साझेदारी की दोनों ने मिलकर रॉयल्स रॉयस मोटर कार बनाई जो लंबे समय से दुनिया की सबसे बेहतरीन कार के रूप में जानी जाती थी आज भी रॉयल्स रॉयल्स दुनिया की बेहतरीन कारो में से एक है कुछ आविष्कारों जैसे इंटरनल कम्बशन इंजन ने रोजमर्रा की जिंदगी में जबरदस्त बदलाव लाया उन्होंने मोटर कारों और मोटरसाइकिलों, बसों लॉरियो और हवाई जहाजों के साथ लोगों की जीवन की शैली को भी बदल दिया बच्चों ये था इस हफ्ते का बाल चौपाल। ये श्रृंखला की तीसरी कड़ी थी अगले हफ्ते आप सुन पाएंगे इस श्रृंखला की चौथी कड़ी उम्मीद करता हूँ महान आविष्कारों की श्रृंखला आपको पसंद आ रही होगी हालांकि इन आविष्कारों का सिर्फ संक्षिप्त परिचय ही दिया गया है अगर आप इसमें से किसी भी आविष्कार के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं पूरी कोशिश करेंगे कि उस आविष्कार के बारे में विस्तार से बात की जाए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते है या फिर कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नौ पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजिए फेसबुक से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक कीजिए अगर आप YouTube पर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट डब्ल्यू देखिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले हफ्ते फिर से इसी श्रृंखला की अगली घड़ी में तब तक, तक अपना ख्याल रखिएगा खुश रहिएगा बाय